भी भी के पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुजराती साहित्यकार गीजू भाई की बाल कहानी जो बोले वह खाए दो दो पंडे थे, एक था चाचा दूसरा था भतीजा एक बार दोनों अपने यजमानों के घर जाने को निकले एक गांव गए वहां पहुंचकर यजमान के घर ठहरे यजमान ने खूब स्वागत सत्कार किया और दोनों पंडों से कहा कि वे लड्डू बनाकर खाएं। चाचा भतीजे ने बाटियां सेक चूरमा तैयार किया चूरमे के लड्डू बनाए पाँच लड्डू बने अब चाचा भतीजा दोनों सोचने लगे कि इन्हें बांटा कैसे जाए आखिर चाचा भतीजे ने तय किया कि हम गुंगे बनकर बैठ जाएं, जो पहले बोले वह दो खाए और न बोले वह तीन खाए चाचा भतीजा दोनों बिना बोले लंबे फैलकर सो गए यजमान ने आकर देखा तो न कोई बोलता था न हिलता डुलता था बुलवाने की बहुत कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला अब सोचने लगा कौन जाने किसी जहरीले जानवर ने इन्हें काटना लिया हो यजमान ने लोगो ऐसी कहा आइए हम सब मिलकर ब्राह्मण के इन बेटो को ठिकाने लगा दी लोग आपस में बातें कर रहे थे चाचा भतीजे लेटे लेटे सुन रहे थे दोनों मन ही मन सोचने लगे, लगे। तो गजब हो रहा है लेकिन बोले कौन जो बोलेगा उसे दो ही लड्डू मिलेंगे गांव के लोग इकट्ठे हो गए अर्थी की तैयारी करने लगे चाचा भतीजे दोनों को कसकर बांध दिया गया पर दोनों में से एक भी नहीं बोला दोनों ऐसे दम साधे रहे मानो सचमुच में मुर्दे ही हो लोग रोते बिलखते उन्हें शमशान में ले गए शमशान में चिता रची गई और दोनों को चिता पर रखा गया दूसरे सब लोग तो नदी पर नहाने चले गए बस पांच लोग वहां रह गए बेचारे यजमान ने रोते रोते चिता में आग लगाई चाचा मन में सोचने लगा जलकर मर जाए तो कोई बात नहीं पर लड्डू तो दो नहीं खाने हैं खाने हैं तो तीन ही खाने हैं नहीं तो कुछ भी नहीं खाना है दूसरी ओर भतीजे ने सोचा ये तो मरने की नौबत आ गई तीन लड्डू खाने की कोशिश में जान ही ना देनी पड़े आखिर भतीजा बोल ही पड़ा भागो भागो तीन तुम्हारे दो मेरे इतना कहते ही चाचा भतीजा दोनों चीता पर ऐसी उठ बैठे उन्हें चीता पर बैठा देखकर पांचों लोग चिल्ला पड़े भागो रे भागो ये तो भूत बन गए हैं और वे अपनी जान लेकर भाग खड़े हुए चाचा भतीजा दोनों यजमान के घर पहुंचे और बैठकर लड्डू खाने लगे तीन चाचा के और दो भतीजे के अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्यकार गिजू भाई बधेका की बाल कहानी जो, जो बोले, बोले वह खाए दो, दो। वाचक स्वर पर, भारती, भारती परिमल